special chartered plane bhejkar america se us doctor ko bulaye doctor ranawat aur usne duniya ke sabse acche ghutne caps lakar atal ji ko fit kiye hain atal ji ko dekh lijiye aap pehle to thoda chal lete the ab to chal nahi band ho gaya sirf wheel chair pe hi rehte hain aur wo khud kehte hain ki main pehle se zyada takleef mein hu तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ऑपरेशन मत कराइए बोलते हैं चूना खाइए चूना क्षारीय है अम्लता को कम करता है ज्यादा अम्लता बढ़े तो आर्थराइटिस होता है तो चूना खाइए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में छाछ में पानी में जूस में और एक दिन में आर्थराइटिस के पेशेंट 2 ग्राम खा सकते हैं स्वस्थ आदमी तो 1 ही ग्राम खाए चूना खाइए मेथी दाना लीजिए क्षारीय है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 तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजिए सब अपने घर में लगा लें गमले में हो जाता है आसान और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर क्यों यह हर घर में रहे पेड़ कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को सुगंधी तो आएगी नींद अच्छी देगा जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजिए और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा और दोनों तरह की अर्थराइटिस रूमेटिड और ऑस्टियो दोनों ही खत्म होती है is har singar ke